शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा श्री टी एस अविनाशी लिंगम एक बार बेलूर मठ में रहते समय तड़के प्रातः काल में उठकर मुझे कलकत्ता जाने की इच्छा हुई महापुरुष जी की आज्ञा लेकर मैं जलपान के पहले ही कलकत्ते के लिए चल पड़ा मैं कट्टर निरामिष भोजी था अभी भी वैसा ही हूँ अंडा तक नहीं खाता दक्षिण भारत में निरामिष भोजी लोग मछली मांस न खाने के कारण गर्व का अनुभव करते हैं और आमिस भोजियों की अपेक्षा अपने को उन्नत स्तर का समझते हैं मैं कलकत्ते पहुंचकर एक भोजनालय में प्रविष्ट हुआ और रोटी मक्खन के लिए आज्ञा दी भोजनालय के मालिक ने रोटी के दो टुकड़ों को भूनकर उस पर मक्खन की तरह कोई पीली चीज थोप दी और मुझे खाने के लिए दिया दाम देते समय मुझसे पूछा आपने क्या खाया है मैंने उत्तर दिया रोटी और मक्खन किंतु परोसने वाले ने कहा उन्हें आमलेट दिया गया है मेरे सिर पर मानो बिजली गिरी क्योंकि जीवन भर जिस चीज को नहीं खाया वैसा निषिद्ध खाद्य ही आज मुझे अनजान में खाना पड़ा मुझे बहुत ही बेचैनी मालूम होने लगी मठ लौटकर मैंने सारी बातें महापुरुष जी को बताई वह मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट न करके हाथों से ताली देते हुए बोले अच्छा हुआ अच्छा हुआ तुम्हारा घमंड तो टूटा हम लोगों के प्रति उनमें गंभीर स्नेह था इस कारण हम लोग सदा ही उनके आदेश और उपदेश की ओर देखते रहते थे उनसे प्रेरणा पाकर ही मैं देश सेवा के कार्य में आत्मनियोग कर सका था हूँ निर्धन लड़के जिससे धनिकों के बच्चों के साथ एक ही तरह की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकें ऐसी एक संस्था कायम करने की लिए मैं मेरे मन में संकल्प उठा यह विचार मैंने महापुरुष जी के को लिख भेजा उत्तर में उन्होंने 19 नवंबर 1929 सौ ईस्वी को लिखा एक अनाथ आश्रम की स्थापना करना बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण है इसमें कोई संदेह नहीं किंतु धन और बालकों की शिक्षा दीक्षा दोनों के विषय में ही निरंतर मनोनिवेश आवश्यक है इस कार्य में हाथ डालने के पहले अच्छी तरह सोच लो कि इस कार्य में तुम्हें अक्लांत शक्ति लगाना संभव है या नहीं और तुम्हारे साथी लोग निस्वार्थ भाव से इस काम में अपना अपना जीवन लगा सकेंगे अथवा नहीं यदि तुम लोग निष्कपट और निस्वार्थ भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति लगा सको तो धन की कमी न होगी यथेष्ट धन मिल जाएगा महापुरुष जी का आशीर्वाद लेकर ऐसी एक संस्था स्थापित की गई आजकल इसका नाम है श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय आज यह विद्यालय यदि भारत की अन्यतम आदर्श शिक्षा संस्थाओं में स्थान प्राप्त कर सका है तो वह पूर्णतया महापुरुष जी के आशीर्वाद का ही फल है महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ किया तो मैं उनके प्रबल प्रभाव से आकृष्ट हो गया रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक संस्था है और धर्म प्रतिष्ठान होने के नाते यह राजनीति में सहयोग न देने की नीति की रक्षा करता आ रहा है इस कारण मिशन के अनेक साधुओं ने मुझे महात्मा गांधी के आंदोलन में कूद पड़ने से मना किया किंतु महापुरुष जी ने मेरे मन के गंभीरतम अंतस्थल में प्रविष्ट होकर देखा और मैं जिसे सत्य और उचित समझता था उसे करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी इस विषय में उन्होंने सहानुभूति प्रेम और असाधारण धैर्य का परिचय दिया उन्होंने लिखा बेटा डरो मत। इतने दिनों तक तुमने हम लोगों का संग किया है तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह और आशीर्वाद सदा ही रहा है निश्चय जान लेना कि तुम जहां भी और जिस अवस्था में भी रहोगे कुछ भी तुम्हें वशीभूत नहीं कर सकेगा और न तुम कभी श्री श्री ठाकुर को ही भूलोगे श्री श्री ठाकुर सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे वही तुम्हारे पथ प्रदर्शक और गति हैं मैंने सुना था प्रेम से सब कुछ जीत लिया जा सकता है और इस बात की सत्यता मैंने महापुरुष जी के जीवन में प्रत्यक्ष देखी है साथ ही यह भी समझ में आया कि इस प्रकार और कभी ही कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा है उनका प्रेम किसी चीज को यहाँ तक कि जैसे वह अच्छा समझते थे उसे भी दूसरों पर लाद नहीं देता था कोई भी मनुष्य उनके पास आता हर एक की प्रकृति वह समझ लेते थे और उसे उसके अपने भावानुसार ये आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए सहायता देते थे मेरा स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देना इस प्रसंग का एक उत्तम उदाहरण है रामकृष्ण मिशन और उसके आदर्श तथा कार्य पद्धति के साथ मैं घनिष्ठ भाव से संयुक्त हूँ किंतु गांधी जी के माध्यम से जब देश सेवा की पुकार आई तो वह भी मेरे लिए अत्यंत प्रबल हुई मिशन के काम के साथ मेल रखकर राजनीति में सहयोग देना मेरे लिए उचित नहीं है इस बात को कोई भी मनुष्य समझ सकता था और मिशन के अनेक साधुओं ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे निषेध किया किंतु उस समय राजनीति में सहयोग न देने से मेरे भीतर संघर्ष उत्पन्न होता और फलस्वरूप निराशा तथा विषाद से मेरा जीवन दुर्लभ दुर्भर हो जाता केवल महापुरुष जी महाराज ही मेरे मनोभाव और विश्वास की दृढ़ता तथा शक्ति को जान गए थे अतः तो उन्होंने अपना विचार मेरे ऊपर नहीं लादा केवल इतना कहा कोई भी त्यागी जीवन महत है उनकी ओर से कभी कोई निषेधात्मक आदेश नहीं आया देश के कल्याण के लिए कार्य वहन करने को कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी और कह दिया कि श्री रामकृष्ण के उच्च आध्यात्मिक आदर्श का सदा स्मरण रखना महापुरुष जी के इस भावधारा वाणी तथा बोध शक्ति ने मुझे बहुत शक्ति दी थी वह समझते थे कि महात्मा गांधी सत्य के महान उपासक हैं और स्वामी विवेकानंद भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का जो काम असमाप्त छोड़ गए थे उसे संपूर्ण करने के लिए ही गांधी जी का जन्म हुआ है किंतु स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होकर अंतिम बार जेल जाने के पूर्व पुरु, महापुरुष जी को मैंने स्वस्थ देखा था क्योंकि मेरे जेल में रहते समय वह पक्षाघात से आक्रांत होकर सैयाग्रस्त हो गए थे पक्षाघात से उनकी वाक शक्ति रुद्ध हो गई थी और शरीर का एक अंग विकल हो गया था जेल से निकलकर तुरंत में महापुर जी के दर्शन के लिए बेलूर मठ पहुँचा वह अपने बिछौने पर लेटे थे बोलने की शक्ति नहीं थी किंतु उनके नेत्रों से मैंने जो स्नेह और प्रेम की झलक देखी उससे मैं अत्यंत अभिभूत हो गया वह बोल नहीं सके किंतु उनकी आंखों में जो प्रेम का भाव दिखाई पड़ा उसने मुझे मंत्रमुग्ध और सजीवित कर डाला उनके भीतर मैंने अदृष्ट पूर्व आत्मा की महिमा का अनुभव किया मैंने समझा वह विदेह आत्मा है निर्विकार अनाशक्त प्रशांत और आनंदमय है शरीर व्याधि या शरीर का सम आसन विनाश करने के लिए तुच्छ है मानव गीता की वह वाणी वह अपने जीवन में घोषित कर गए हैं नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम खेदयंत्यापो न शोषित मारु प्रसादे सर्व दुखा हानि रसोपजाते प्रसन्न चेतथो तो शासिपर्यवती अर्थात शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते अग्नि इसे जला नहीं सकती जल इसे सड़ा नहीं सकता वायु इसे सोख नहीं सकती चित्त प्रसन्न रखने से उत्तम मनुष्य के सारे दुखों का नाश हो जाता है प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र इस आनंद में आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है मैं दार्शनिक नहीं हूँ पंडित भी नहीं श्री कृष्ण और अपने उनके शिष्यों के संबंध में लोगों की क्या धारणा है मैं नहीं जानता किंतु श्री कृष्ण आदि यदि एक अवतार हों लोक कल्याण के लिए अनेक शताब्दियों के अनंतर यदि भगवान एक बार फिर मनुष्य निर्धारण कर अवतीर्ण हुए हों तो जो लोग उनके साथ आए हैं वे भी साधारण मनुष्य ही नहीं हो सकते हम लोग यथार्थ में ही भाग्यवान हैं कि ऐसे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पुरुषोत्तमों का सत्संग कर सके हैं उनके साथ वार्तालाप उनका स्नेह लाभ तथा सर्वोपरि जिस महान व्रत के उद्यापन के लिए वे आए थे उसके अंशी हो सके हैं इस प्रकार के महापुरुष संसार में यथार्थ ही में श्रेष्ठ मनुष्य हैं तथा धरती की अमूल्य संपद शाल्ट ऑफ द अर्थ है ये प्रायः मौन रहकर संसार में आते हैं रात्र में अदृश्य एवं अश्रुत ओस पड़ने के समान सहस्त्रों मनुष्यों को उन्नत स्नेह प्रेम सुकृति से परिपूर्ण तथा समृद्ध जीवन यापन में सहायता देते हैं